स्वामी जी का अधिकांश जीवन जो दंड्य संयासी रूप में व्यतीत हुआ उसके बाद भी इस स्थान के प्रति जो मेरा वर्तमान में चिंतन करना था वह चिंतन में कुछ मैं पहले से करना शुरू कर दिया था उसका प्रभाव रहा कि पिछले शिविर में स्वामी जी से आप मिल सकते हैं वो बताएंगे कि पिछले छह सात महीने पहले से उनके मन में एक उच्चाट अनुभव होने लगा था क्योंकि का जिसको जहां चाहू उसको उस स्थान पर बुला सकता हूं यह किसी गर्व और घुमट की बात नहीं है चूंकि का पिता के रूप में मैं सदैव उनका सम्मान करता हूं मुझे जितनी उनकी सेवा करने का मौका मिले मैं अपने आप आपको सौभाग्यशाली समझता हूं क्योंकि मेरे बार का धर्म क्षेत्र से मेरी मर्यादाएं जुड़ी हैं धर्म क्षेत्र में मैं था तो माताजी के की भी सेवा करने में मैंने परिवार के लोगों को जिम्मेदारियां दे रखी थी वो जो परिवार के लोग कर रहे थे निर्द रह रहता था कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता था मगर मैं किसी चीज रिश्ते से इतना लिप्त भी नहीं रहता कि मैं वहां भगने का प्रयास करूं मैं जिस मार्ग में रहता हूं उसी मार्ग में रहकर वहां जो कर सकता हूं वहां से करने का प्रयास करता हूं जो चिंतन मुझे कल करना था वो पिता जी का चिंतन यहां हुआ और आज इस पूरी प्रक्रिया से उनकी भी ऊर्जा उनका भी चिंतन आप समस्त लोगों के साथ जुड़ रहा है आज वे भी मां की शक्ति का एहसास अंतरमन से कर रहे हैं उन्हें भी उस शक्ति का एहसास चारों तरफ नजर आता है उनको भी मां शक्ति की प्रेरणा हर पल मिल रही है आज उनके अंदर जो शरीर के अंदर चेतना है चेतनता है वह चेतनता आप देख सकते इस उम्र में भी उनके अंदर वह चेतनता है वह चेतनता आपके अंदर भी आ सकती है चेतनता जो मेरे अंदर है वह यही तो शरीर है जो आत्मा आपके अंदर बैठी वही आत्मा मेरे अंदर बैठी है सिर्फ फर्क इतना है कि आप अभ्यास नहीं करते प्रयास नहीं करते और संस्कारवान बनना नहीं चाहते जब कोई कह आप मेरुदंड सीधे करके बैठो तो यू बैठो यू बैठोगे तत्काल एक लहर सी आती है और दो मिनट हुआ तुम जानकर नहीं बैठना चाहते हो ढीले स्वभाव बन चुका है कि तुम्हारा ध्यान उधर से कटाप हो जाता है और काल का कुचक्र तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है उस तरह शिथिलता तुम्हारे अंदर बरत देता है इस आलस से बचने का प्रयास करो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है कर्मवान तुम हो धर्मवान तुम हो केवल उस दिशा में दिशा धारा मोड़ने की जरूरत है ऊर्जा की कमी नहीं है तुम्हारे अंदर तुम सब कुछ कर सकते हो इसको मैंने सुतः अपने गले में धारण किया है जो मुझे जानते होंगे जब तक मैंने इन वस्त्रों को नहीं धारण किया था साधनात्मक क्रम से अपने उस विशिष्ट अनुष्ठान को जिस विशिष्ट अनुष्ठान को चूंकि मैंने बारह का उस विशिष्ट अनुष्ठान के चिंतन में यदि मैं जाऊंगा तो मेरे भाव पक्षिक दूसरे हो जाते हैं प्रकट सत्ता की जब पूर्ण कृपा हुई तो प्रकट सत्ता के मार्गदर्शन में प्रकट सत्ता का जो चिंतन रहा मैंने स्वतः जब तक इन वस्त्रों को नहीं डाल किया जब तक यही रक्षा होकर हरपल मेरे गले पर रहता था जिस मार्ग में चलकर मैं आगे बढ़ रहा हूं उसी मार्ग में तुमको धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं यह रक्षा कवच हर पल एहसास होना चाहिए कि हम एक साधक हैं हम माता भक्ति आदि शक्त जगदनी जगदबा के एक अंश हैं माता भक्ति ने हमें चुन रखा है अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए माता भक्ति हमें कुछ देना चाहती हैं वह देना चाहती है और तुम देने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाते तुम्हारे भाव बराबर जुड़ नहीं पाते जाते हो भूल जाते हो नदी के बाहर गए बाहर गए फिर कहते गुरु जी हमारी बैटरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है भावपक्ष तो पैदा करो अपने अंदर ध्यान हर पल रक्षाकोच का ध्यान तो रखो घर में जो मां का ध्वज लगा जब घर से निकलो तो मां के ध्वज को एक बार देखो तो रक्षा कवच गले में पड़ा हुआ है तो किसी के लिए कि कभी अनित अन्य अधर्म के रास्तों से बचो कि हमने माँ का रक्षा कवच डाल रखा है हम किसी की हत्या नहीं करेंगे हम किसी का धन नहीं चुराएंगे चूंकि मैंने बार बार कहा यह तो यह रक्षा कोच उतार करके रख दो मैं तुम्हें ही कहूंगा समाज को इसलिए कह रहा हूं कि आने वाला समाज भी अगर रक्षा कोच डाले तो सचेत रहे कि अगर रक्षा कोच गले में डालो अगर तुम मेरे शिष्य बनते हो तो कम से कम तुम्हें संकल्पवान बनना चाहिए कि अज्ञान अन्ञान में चाहे जितनी गलतियां होती रहे उन्हें हमें सुधारना है चूंकि हम मनुष्य है हम उनमें तो सुधार करते ही रहेंगे सुधार करके हम उस प्रकार सत्ता के पुत्र बन सकते हैं सुधार करना हमारा जुर्म अगर जान करके गलत तो न करो जान के अनित अन्याय अधर्म तो न करो जान करके किसी का धन तो न चुराओ, जान करके किसी की हत्या मत करो जान करके किसी को ठोकर मत मारो यदि तुमने विचारों का संतुलन प्राप्त कर लिया तो मन का संतुलन अपने आप आ जाएगा विचारों के संतुलन के लिए कुछ क्षण बैठा करो ध्यान में बैठो अपने मन को एकाग्र करो अपनी जो मशीनरी है जिसको तुम कभी विराम नहीं दे पाते उसको कुछ क्षण के लिए विराम दो और यह पूर्ण विराम मिल सके इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अगली नवरात्रि पर जो सूर्य यहां पर आश्रम पे होगा उसे सख्त योग कुंडली चेतना ध्यान साधना सूर्य के रूप में संपन्न कराऊंगा चुकी मैं का जब तक मेरा जो समय था उसका, उसका उसी तरह मैं उपयोग करता हूं आने वाले पाँच वर्षों में अधिक वैदिक तुम लोगों को ध्यान साधना की क्रियाएं भी सिखाऊंगा योग की क्रियाएं सिखाऊंगा कुछ और साधना की क्रियाओं में तुम यदि बढ़ सकोगे जिसके अंदर जो पात्रता होगी उस पात्रता के आधार पर बढ़ाता जाऊंगा और सबसे बड़ी पात्रता मैंने बार बार कहा है कि यदि तुम प्रकृति के कार्यो में रथ हो जाओ जो प्रकृति चाहता हो जो गुरु चाहता है तो तुम अपने आप धीरे धीरे आपकी पात्रता बढ़ती चली जाएगी चूंकि हो सकता है पूजन में आपका ध्यान न लग रहा हो मगर जिस समय आप माँ के ध्यान की जानकारी किसी को बता रहे हो जिस समय तुम दुर्गा चालीफा का पाठ किसी को कराने के लिए प्रेरणा दे रहे होगे जिस समय किसी के यहाँ घर में कहोगे कि माँ का की आरती कराओ माँ के क्रमों से जुड़ो दुर्गा चालीसा का पाठ करो उस समय जब तुम बता रहे होते जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है जब तुम कह रहे हो किसी को तुम नफा करना छोड़ दो मांस खाना छोड़ दो नफा मुक्त जीवन जियो मांसाहार मुक्त जीवन जियो जब तुम कभी किसी को इस चीजें बता रहे हो उस समय तुम्हारा ध्यान एकाग्र होगा उस समय तुम माँ के क्षणों से जुड़ जाते हो मां की चेतना तरंगों से जुड़ जाते हो तो उस बिसित, उस विशिष्ट साधना में भी मेरे शिशु को सतत रहना है, मन को सदा एकाग्र बनाए रखना है कि जितना अधिक से अधिक समय तुम निकाल सकते हो इन पांच वर्षों का तो कम से कम एक संकल्प ले लो मैं जानता हूं कि अगर पांच वर्षों का कि साधना तुम मेरे बताए हुए नियमों के आधार पर तय कर सके तो आगे आने वाले समय पर मुझे बताना ही पड़ेगा नहीं चूं मेरे पास वैसा हो सकता है कि पांच वर्षों के बाद मुझे और अधिक एकांत का कर्म अपनाना पड़े चूंकि जब मैं यज्ञों की ओर बढ़ जाऊंगा तो हो सकता है तुम्हारे बीच इतना समय न दे सकूं इसलिए मेरे पास जो ये पांच वर्षों का कुछ अंतराल प्रकट सत्ता ने दे रखा है उसे अधिक से अधिक तुम्हारे बीच से गुजार देना चाहता हूं तुम्हारे साथ गुजार देना चाहता हूं अपने विचारों से तुम्हारे विचारों को जोड़ लेना चाहता हूं अपनी तड़प से तुम्हारी तड़प को जोड़ देना चाहता हूं उस प्रगट सत्ता की ओर ले जाना चाहता हूं इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझे, मुझे तुम्हारे हृदय का एक कोना नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हृदय का पूर्ण साम्राज्य चाहिए और मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, और मुझे वह, वह साम्राज्य अपने लिए नहीं चाहिए तुम मुझे समर्पित करोगे तुम म, म, म, तुम्हारा वह साम्राज्य उस प्रगत सत्ता के चौड़ में समर्पित कर दूंगा और तुम्हारे हृदय में प्रगत सत्ता की स्थापना करूंगा चूंकि मेरा यही धर्म है जिस तरह सिर्फ कोई कार्य करता कार्यकर्ता गुरु को समर्पित कर देता है तो मैं वो प्रकट सत्ता का कार्य कर रहा हूं तुमसे मांगता हूं और प्रकट सत्ता को दे देना चाहता हूं तुम मुझे धन दौला दे सको या न दे सको तुम मुझे मान सम्मान दे सको या न दे सको मैं हो सके तो अपने हृदय में पूर्ण स्थान देकर देखो ये तुम अपने हृदय में पूर्ण स्थान दे दोगे तो तुम कभी खाली हाथ नहीं रह पाओगे इन पांच वर्षों में एक एक पल एक एक क्षण अपनी समस्याओं से जितना तुम आधिक निकाल सको जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ और देखो तुम्हारे जीवन में अपूर्ता रहती है अपूर्णता रहती तुम्हें सतह आंकलन करना है कि हम गुरुजी के साथ जुड़ करके हम क्या खाली हाथ रहते हैं तुम्हें कितनी तृप्ति मिलती है कितनी शांति मिलती है कितना संतोष मिलता है या तुम सतह आंकलन कर सकोगे उसके अंदर तुम्हें उन रास्तों में तय जरूर करना पड़ेगा मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा रक्षा को सचेत रहना पड़ेगा घर में जो माँ का ध्वज रंगा है हर पर एहसास रहना पड़ेगा कि गुरुदेव जी ने अगर चाहते तो अपना मंदिर पहले बनवा सकते थे इतने बड़े बड़े सूर जहाँ में लाखों करोड़ों रुपया अब तक खर्च हो चुका होता हो चुका है चाहता तो देवी की किसी मूर्ति की स्थापना कर देता और मंदिर की स्थापना हो चुकी होती मैंने उससे पहले आपके घरों को मंदिर के रूप में देखना चाहता हूँ कि हर घर में माँ का ध्वज रंगा हो उस घर की पवित्रता को बरकरार करो धीरे धीरे पवित्रता बनाओ कि हमारे घर में मां का ध्वज टंगा हुआ है हम किसी तरह का मांस किसी तरह का मांसाहार ना करेंगे न मांसाहार किसी को घर में करने देंगे इसके लिए तुमको कुछ कठोरता भी अपनानी पड़े तो अपनाओ प्रयास करो जो समय गुजर जाएगा वह पूरे तुम्हें नहीं प्राप्त होगा क्षण समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता जो तुम कर गुजरोगे वही तुम्हारा है आते हैं नफा मुक्त जीवन जीओ अपने घर के परिवार के लोगों नफा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दो सकते हो जितना कर सकते हो परिवर्तन घरों को नफा मुक्त जीवन जिला देते हो कितने घरों को मंजहार मुक्त जीवन जिला देते हो उसके लिए सतत प्रयास करो तुम सब कुछ कर सकते हो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है माता भक्ति आदि जगदम्बा तुम्हारे साथ है तुम दो कदम आगे बढ़ो तो दस कदम का तुम्हें सहारा मिल जाएगा तुम्हें सचेत होना है तुम्हें उस प्रकट सत्ता के ने अपने कार्यों के लिए तुम्हारा चयन किया है क्योंकि बिना प्रकट सत्ता के क्षक है कोई कुछ एक पत्ता भी इधर उधर हिल नहीं सकता समाज में अनेकों लोग हैं जुड़ेंगे वही जो उस प्रकट सत्ता जो चाहेगी जिसे चाहेगी मैं तुम्हें जोड़ना चाहूँ नहीं जोड़ सकता तुम मुझे पाना चाहो नहीं पा सकते पाओगे तभी जब वह प्रकट सत्ता जाएगी तुम्हारे अंदर बैठी हुई जो आत्मा वह चाहेगी और अगर देख रहे हो कि प्रकृति सत्ता ने हमें जोड़ा है प्रकृति सत्ता ने इस स्थान में हमें खींचा है तो केवल दिखाने के लिए नहीं कि घर पे चल करके चले आए आपने कुछ पैसा भी किराया खर्च में कर दिए जो अपने घर परिवार में खर्च करते और यहां आकर के भी उसी तरह के भाव लेकर के जाओ तुम्हारा अगर एक रुपया धन इस मार्ग की ओर खर्च होता है तो उसका फल यहां से लेकर के जाओ खाली हाथ ना जाओ और फल लेकर तभी जा पाओगे जब तुम अपने मन को एकाग्र करोगे इस आसन को आसन को एक तपस्थली समझोगे एक शक्तिपीठ समझोगे एक तीर्थ समझोगे कि सौभाग्य से हमें यहां आने का सौभाग्य मिला है हम हर पल अपने आप को मन को एकाग्र करें उस दस वर्ष में मैंने वह न्यूज जमाई है और पूर्णता से आज कह सकता हूं इसे आज के बाद से तीर्थ मान करके चले चूंकि मैं जब करता हूं तब कहता हूं एक एक पल सदुपयोगी बनाए एक दूसरे के सहारे बने एक दूसरे को चिंतन दें, एक दूसरे को प्रेरणा दे अनेकों लोग आते हैं यहां नफामुक्त होने के लिए उन्हें समझाएं बताएं। मां की कृपा से आज लाखों लोग देश के कोने कोने के नफा मुक्त जीवन जी रहे हैं। कुछ समय से जी जागरण के माध्यम से जो प्रसाण चल रहा है लोग आप ये कहते हैं यहां कितने पत्र आते हैं कितने फोन आते हैं लोग केवल टीवी पर सीरियल देखते हुए उन चित्रों को देखते हुए कहते गुरु जी हम आपका प्रवचन सुन रहे थे हमने माँ के चरणों में यह प्रेरणा रखी कामना रखी और हमारी ये समस्या दूर हो गई भाव का फल मिलता है नाम आधार वही होगा जहां का आधार सशक्त हो जब आप सही रास्ते से किसी कर्मवान से जुड़े होंगे तो कर्म की ऊर्जा का फल मिलेगा मगर अभी केवल मेरी चेतना तरंगों का फल मिल रहा है मगर चेतना तरंगों का फल तभी तक मिल पाएगा जब तक ये शरीर को आप देखेंगे सुनेंगे मगर उसके बाद क्या होगा इसीलिए मैं तुम्हें कर्मवान बनाना चाहता हूं कि एक दिन वह आए कि तुम कर्म के फलस्वरूप फल प्राप्त करो चूंकि मैंने बार बार कहा है कि आने वाले पांच वर्षों में अगर तुम सतत मेरे बताए हुए मार्ग में चलोगे तो अनेकों प्रकार की अनुभूतियां तुमको मिलना शुरू हो जाएंगी नाना प्रकार की अनुभूतियों को तुम प्राप्त करने लगोगे तुम्हें यहां भी आने को प्रकार की झलकों की अनुभूतियां होंगी मगर जब जब मन का एकाग्र करोगे समाज में जाओगे वहां भी जब मन को एकाग्र करोगे जनकल्याणकारी कार्यो में लगोगे रात में जब पढ़ करके सोओगे तो तुम्हें जन कल्याण कार्य कर ऊर्जा तुम्हारे साथ होगी और कहीं ना कहीं मां की झलकिया और गुरु की झलकियां प्राप्त होंगी उस दिशा में तुम्हें क्यों सोच डालने की जरूरत है मैं चाहता हूं मेरे शिष्यों का मान सम्मान हो मेरे शिष्य पात्र बने मेरे शिष्य सम्मान की दृष्टि से देखे जाए रक्षा कवच डाल करके जो जिस दिशा में जाए तो आने वाला समाज देखे कि यह भक्ति मानव कल्याण संगठन का सदस्य है यह नफा मुक्त जीवन जीता है मुक्त जीवन जीता है यह जन जनकल्याणकारी जीवन जीता है सचेत होने की जरूरत है एक निष्ठ होने की जरूरत है धैर्यता जाने की धारण करने की जरूरत है और सत्य को कुछ ना धीरे धीरे धारण करने का प्रयास तो करो सब कुछ संभव है तुम धीरे धीरे उस दिशा में प्रयास करो कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा गुरुदीक्षा मैंने बाहर कहा मेरे शिष्य वही बने जो नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेते हूं मैं शिष्यों का समूह नहीं खड़ा करना चाहता शिष्य रूप में मैं कार्यकर्ता बनाता हूं कार्यकर्ताओं का समूह जरूर बनाना चाहता हूं जो समाज के जनकल्याण कार्यकाराज में लग सके अतः जो शिष्य बने वह नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प रात्र में ही ले लेंगे तभी कल यहां शिष्य बनने के लिए उपस्थित होंगे मगर एक बात बराबर ध्यान रखना कि तुम 24 घंटे के लिए एक साधक बनने का प्रयास करोगे मन को लगाने का प्रयास करोगे समय का सदुपयोग करने का प्रयास करोगे जो क्षण तुम लेकर के आए हो उन क्षणों को भरपूर करो हर पल मां का ध्यान होना चाहिए हर पल होने चाहिए मां की गोदी पर लेटे हुए हैं मां की गोदी हमें मिली हुई है यह चौबीस घंटे हमें गुरु और मां का हर पल सानिध्य प्राप्त हो रहा है मैंने पिछले छेले में बताया था कि मैं हर पल आपके साथ हूं हर चेतना तरंग तुम्हारी मुझे स्पर्श कर रही है मेरी चेतना तरंग तुम्हें स्पर्श कर रही है तुम्हारी निकालने वाली, वाली सांस मेरे शरीर पे जा रही है मेरी निकलने वाली सांस की तरंगें तुम्हारे शरीर में जा रही हैं तुम्हारे श्वासों पर यदि अवगुण है तो अपनी श्वासों में मैं ग्रहण करता हूं और अगर मेरी चेतना तरंगों में सत्यता है तो सत्यता तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और इस सत्यता के प्रमाण में समाज में आने को बाहर दे चुका हूं कि मेरी स्पर्श की हुई कई कोई वस्तु ही इतनी चैतल होती कि मैं मैंने बारह उस वस्तु का स्पर्श करके मैं आने को प्रकार के लोगों को लाभ दे सकता हूं यह सामान्य प्रक्रिया है अनेकों ऐसी घटना है उन घटनाओं के चिंतन में नहीं जाना चाहता कभी और समय मिला तो उन चिंतनों में ले जाऊंगा कि मैं अगर अपने शरीर पर कोई चीज धारण किया हूं अगर मैं माला धारण किया हूं अगर माला किसी गले में डाल दू किसी कार्य विशेष के लिए एक क्षण में वह कार्य हो जाएगा कोई भी चीज समस्या कोई परेशानी जिसका जो विषम से विषम तकलीफों में हो अ उसमें क्योंकि मैंने बार कहा ये जो हमारे शरीर को स्पर्श करती वह भी हमारे शरीर के गुणों के आधार पर उसी तरह वातावरण में परिवर्तित होने लग जाती है तो हर पल तुम्हें भी मैं स्पर्श कर रहा हूं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से अपने शरीर से निकलने वाली सासों के माध्यम से मैं हर पल तुम्हारे अवगुणों का पान करने का प्रयास करता रहता हूं और अपने सदगुण यदि मेरे पास जो जगदमाने दे रखी है वह तुम्हारे अंदर समाहित करने का प्रयास करता हूं तो 24 घंटे तुम्हारे अंदर अर्जन करने का भाव होना चाहिए एक शिशु बन जाओ एक भक्त बन जाओ कि सौभाग्य से माता आदि शक्ति जगत जन जगदम्बा भक्ति की कृपा से भक्ति माने हमें अपने शरण पे बुलाया है अपने स्थान पे बुलाया है और अगर हमें उसी स्थान पर पहुंच गए हैं तो हमारे क्षण सार्थक बन जाए तो उन दिशाओं पर तुम्हारा अधिक से अधिक चिंतन होना चाहिए अधिशिक मनन करोगे अधिशतिक ध्यान चिंतन के कार्य में लगोगे या सेवा कार्य में लगोगे चूंकि मैंने बार बार कहा इफ आश्रम के व्यवस्था में लगा हुआ कोई कार्यकर्ता कहीं पर भी अगर लगा हुआ है मेरे सामने नहीं भी आता यहां बैठकर मेरे प्रोत्साहन नहीं सुन पाता आरती में भाग नहीं ले पाता तो मैंने कहा मैं पहला फल उन कार्यकर्ताओं को देता हूं चूंकि मैं कर्मवान साधक ही तो तैयार करना चाहता हूं वह नीव ही तो डालना चाहता हूं कि मेरे शिष्यों के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम एक चेतनावान गुरु के शिष्य हम ऐसे किसी गुरु के सिर्फ कि जब हमारे सामने बैठेंगे तभी हमको उनका लाभ मिल पाएगा हम कहीं पर भी रहे अगर गुरुकार में रथ है तो सबसे पहले गुरु की चेतना तरंगें हमारे पास आ रही होंगी तुम्हारे अंदर वह विश्वास होना चाहिए तुम्हारे अंदर वह दृढ़ता होनी चाहिए और वह दृढ़ता सत्यता की है इसका एहसास मैं समाज को कराऊंगा और जो सिर्फ उस भाव से रहते हैं उस बराबर एहसास करते रहते हैं लाभों के भाव में ब्रतपाल चौहान को आप यहां देखते होंगे दो तीन बार ये मौत के अंतिम क्षणों तक पहुंच चुका है थी कुछ ऐसी बीमारियां मगर फिर भी स्वास्थ्य लाभ मिला और आप लोगों से अधिक में रत रहता है क्योंकि जो मेरे लिए पात्र है वो असमर्थ होकर भी सामर्थवान बनकर के कार्य करता है जिस तरह मैं उसकी नजदीक तक बात कर रहा हूं उस तरह तुम भी मेरे नजदीक हो जिस तरह उसको लाभ मिल उस तरह तुमको भी लाभ मिल रहा है मगर यदि पूर्व जीवन की कोई कमाई है तो आएगी ही सामने लग बात में उसमें सहारा बन जाता हूं मैंने बार बार कहा तुम्हारी अच्छाई फुक में मैं सहारा बन ये सकूं बन सकू उसका सहभागी बन सकू ये न बन सकूं मगर दुख का सहभागी सदैव रहता हूं उसको तुम्हें एहसास कर सको ये ना एहसास कर सको मैंने बार कहा जिस दिन तुम मेरी अपनी मेरी वेदना से भावों को जोड़ दोगे तुम्हें सत्य का एहसास होने लगेगा तुम्हें अनुभूतियां घर बैठे मिलने लगेंगी मगर मैंने बारह कहा मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो केवल एक रिश्ता जानता हूं और जिस दिन उस रिश्ते को तुम समझ जाओगे जिस दिन उस रिश्ते को तुम जान जाओगे तुम्हारी अपूर्णता अपनी आपूर्णता में बदलती चली जाएगी रास्ता एक है यदि कुआं खोदोगे तभी स्रोता प्राप्त होगा मैं पानी तो पिला सकता हूं मगर श्रोता तो तुम्हारे अंदर खोदना ही पड़ेगा स्थाई यदि जल चाहते हो लाभ चाहते हो तो यह शरीर नहीं दे पाएगा स्थाई लाभ देने वाली तुम्हारा आदि जगजनी जगदम्बा है लाभ तो वह तुम्हें दे पाएगी अतः वो श्रोता वह स्थाई कड़ी जिस तरह प्रकट सत्ता ने मुझसे जोड़ रखी है वह स्थाई कड़ी तुम्हारी जुड़ जाए प्रकट सत्ता तुम्हें स्वीकार कर ले तुम प्रकट सत्ता के बन जाओ प्रकट सत्ता तो तुम्हें मानती है मगर तुम जो मान नहीं पा रहे जिस दिन तुम्हें मानना शुरू कर लोगे मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा मेरा जीवन तो अधिक से यज्ञों के कार्यो में व्यतीत होना है मेरे छड़ तो अधिक व्यतीत होना है मेरे को समझ लो, मेरे को समझ लो, मैं तुम्हारे सामने बार बार कर, बैठ करके हो सकता भविष्य में चिंतन भी ना दे पाऊ मगर जब तक हूं उन चेतना तरंगों को अपनी चेतना तरंगे बना लो कम कम कुछ अनुभूतियां प्राप्त करने के पात्र बन जाओ तो तुम्हे मार्ग तो मिलने लगेगा तुम्हें विचार तो मिलने लगेंगे तो उस भाव पक्ष को पकड़ने का प्रयास करो धीरे धीरे उस मार्ग में बढ़ने का प्रयास करो छोटी छोटी बातों में उलझने का प्रयास मत करो छोटी छोटी बातों में अपने मन में संशय मत करो जो समय है उसका भरपूर उपयोग करो या तुम मेरा शिष्य हो तो पूरी तरह से फिज बन जाओ यह तुम यहां पर विश्वास करते हो तो एक, एक करो नहीं तो तुमको मुझसे जुड़ने की जरूरत नहीं है नहीं तो घर बैठो अपना पैसा बर्बाद करके यहां आने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हें जोड़ना भी नहीं चाहता मुझे जो कार्य करना मैं करके चला जाऊंगा मुझे जो परिवर्तन डालना डालूंगा अवश्य मुझे शरीर को चाहे जितना तपाना पड़े चाहे जितना खपाना पड़े एक बार नहीं बार बार जन्म लेता रहूंगा जब तक अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर लूंगा सिर्फ विचारों से मैं चाहता हूं अपने आपको जोड़ो और तुम मेरे बनो या ना बनो मां के बन फको वह रास्ता देख लो वह रास्ता जान लो वह रास्ता समझ लो एक बार यद तुम्हारी आत्मा आउत, में पड़े हुए आवड़ छट गए तो फिर कड़ी जुड़ जाएगी इसलिए मैंने कहा एक सौ आठ यज्ञों के माध्यम से मैं उसे दिव्य धाम में तुम्हें स्पर्श करा दूंगा दिव्य धाम में खींच लूंगा कि अगर उस दिव्य धाम में एक बार तुम्हारा प्रवेश होगा हो गया तो आगे आने वाले हजारों जन्म तुम्हारे सुधर जाएंगे अतः जो हमारे सामने जो भी एक क्षण आए उन क्षणों का भरपूर उपयोग करो जो आरती के क्षण में ये दो प्राप्त हो रहे हैं एक सौ को पूरी तन्मयता से प्राप्त कर लो जो सौभाग्य निकल जाएगा वो दुबारा नहीं आएगा मेरी बातों पर विश्वास करना है न करना मां की आरती करते हो जो क्षण दे रहे हो उन क्षणों को मां के पूर्व समर्पण भक्तिभाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए निष्ठा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए मां देने के लिए बैठी हो और तुम हासिल न कर सको तुम्हारी अपूर्णता तुम्हारी अज्ञानता होगी तुम्हारी केवल दिशा भ्रम जो तुम्हारे अंदर है जो तुम विचार नहीं बना पाते हो जो तुम्हारे अंदर आलस्य अकर्मणता है उसको कुछ समय के लिए दूर करने का प्रयास करो तुम थोड़ा दूर करोगे प्रगत कई गुना ज्यादा तुम्हारी दूर कर देगी तुम दो कदम चलोगे प्रगत दस कदम तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी तुम केवल बढ़ने का प्रयास तो करो चलने का प्रयास तो करो अब हम आप सभी उसी प्रगति सत्ता की दीप आरती की ओर बढ़ेंगे बोले एकदम माते की जय